श्रुत्वा रामस्य हरिं आध्यात्मरामण अयोध्यान शुवा राम से वचनम ज्ञावा हरिपरम पूजया मास विधिवक्मि वन्य फलतातिथ्यम उपबेष रघुत्म चैव संतुष्टो वाक्यम अब्रवीत जी के ये वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात पर ब्रह्मजान उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा की फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी महारानी सीता और लक्ष्मण जी से पूर्वक इस प्रकार कहा भार्या भ्याती जनुसूतिश्रुता तपस्वंतिसुचिर धर्माधर्म वहत्सला अंत पश्युन सूदन रामो राजीवलोचनः मेरी भार्या अनुसूया नाम से विख्यात है वह अति वृद्धा है बहुत दिनों से तपस्या करती है धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है अंततापरि निपुण निशूदन तथेति जानक्राहमो राजोचन गेवी नमस्कृत्य शीघ्र ही पुनः सुभे राम रामवचनम सीता चापी तथा करोत् समय वह कुटी के भीतर है हे शत्रुमन राम सीता उससे मिल ले तब कमलोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह जानकी जी से कहा हे सुभे जाओ तुम शीघ्र ही देवी अनुसुईया जी को प्रणाम कराओ सीता जी ने बहुत अच्छा कह रामचंद्र की आज्ञा का पालन किया दंधवत्तिग्रे सीता दृष्टवातिषिष्टधि अनुसूयासमिंग वसी सीते सादरम दिव्य तद कुले दें निर्मते विश्वकर्मणा दुकूले दधत तत् निर्मलेय भक्ति संयुता अनुसुया जी ने अपने सन्मुख जी को दंड के समान पड़ी देखकर अति हर्षित हो बेटी सीता ऐसा कहकर आदरपूर्वक आलिंगन किया और भक्ति सहित उन्हें विश्वकर्मा के बनाए हुए दो दिव्य कुंडल और दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ दी अंगरागम चीता ये ददौ दिव्यम शुभान न तक्षतेरागे न शोभा मी पातिव्रतम पुरस्कृत राम मन हि जानकुशी राघवो या तो तवया पुनर्गृह जानक सुंदर मुखवाली अनसुयाजी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा हे कमलमुखी, इस अंगराग के लगने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम न होगी हे जानकी तुम अति तुम पातिव्रत्य का पालन करती हुई सदा राम की ही अनुगामी हो रहना रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल कुशलपूर्वक घर लौटे भोजित्वा यथा न्याय भोजयि यथान्यामं सीता सन्वण पुनः प्राह प्राहृताजलि रा भूनाली विधाय संरक्षणा सुरमापतिजगा दीन देहामर्शि दुनि त्ेद्य अखिल मोहक चय हे राम इन संपूर्ण भोनों की रचना करके आप ही ने इनकी रक्षा के लिए देवता मनुष्य और त्रियागादी योनियों में शरीर धारण करते हैं तथापि देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है इस श्रीमद आध्यात्म रामायणी उमा महेश संवादे अयोध्या सर्ग स इदम अयोध्या कांडम